जिंदगी एक सफर है सोहना, यहां कल क्या हो किसने जाना नमस्कार मैं हूँ आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो दिल से आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम और विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में कलाकार आ रहे हैं उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और अभी कीर्ति वर्धन रावल हमारे बीच में हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे आप सभी की तरफ से कीर्ति वर्धन का बहुत बहुत स्वागत है जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना अच्छा मौका दिया मुझे रेडियो पे गाने का अवसर मिल रहा है हाँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ खुद को और संगीत तो बहुत ही आ, क्या कहे जुड़ा हुआ है बचपन से जुड़े हुए संगीत के साथ में ऐसा कहा जाए तो हमें विरासत में संगीत मिलाए मेरे माता पिता घर में सभी लोग संगीत से बहुत जुड़े हुए हैं और कहा जाए तो बचपन से एक अलग ही माहौल बनाया गया कि छोटे थे तो उम्र होती सीखने की तो बचपन से ही जैसे रहा कि आ, मेरी माता जी मीनाक्षी रावल अभी थोड़ी देर पहले उनसे परिचय हुआ था तो उनका जैसे रह गया कि उन उनकी इच्छा थी कि बचपन में सीखे वो पूरा नहीं हुआ तो अक्सर होता है ऐसे कि माता पिता अपने बच्चों में उनके सपने देखते हैं तो एक सपना उन्होंने हमें देखा और हम हमको सं, संगीत सिखाया काफ़ी सभी जगह आगे रखा जो चीज़ें वो नहीं कर पाए थे तो कहीं वो हमको सिखा रहे कि हमने नहीं करी तो हम इनके साथ कर कर लेंगे वो चीज़ें तो संगीत हो गई स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे रखा तो वहां से तो संगीत चल रहा था सुनते सुनते सीखते सीखते धीरे धीरे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट सीखे तबला गिटार वगैरह सब धीरे धीरे सब कुछ सीखा और संगीत में भी इसी तरह आगे बढ़ गए तो बस यही बचपन से जर्नी रही है माता पिता की देन है सब अच्छा कीर्ति मैं चाहूँगा कि जैसे आप युवा हैं और इस समय क्या कर रहे हैं किस तरह से आप इन फ्यूचर अपने आप को देखना चाहते हैं जी अभी तो मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस चिरायु के साथ सह पार्टी हूँ उसी का अच्छा। और कंप्यूटर साइंस में हम दोनों इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इन फ्यूचर अ, बहुत ये जो समय होता है बहुत कन्फ्यूजिंग होता है इस समय के आपके पास आप स्कूल लाइफ में रहते हो एक एक छोटी सी नदी समान होता है कि आपको बस ये पता है कि आपको बस ग्यारहवीं बारहवीं पढ़नी है उसके बाद पता नहीं होता क्या करना है तो अभी जब ये नदी समंदर में जब मिली है तो आपके पास दे दूर दूर तक बहुत सारे आपको अवसर दिखते हैं कि आप ये कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो ये समय बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है तो एक तरीके से मेरा मैसेज समझिए सभी विवाहों के लिए कि कन्फ्यूज़ ना हो हर चीज़ को ध्यान से परखें हर चीज़ के ऊपर अच्छे से रिसर्च करें कि आप क्या कर सकते हैं अपना जो कहा जाए स्पेशलाइजेशन या कहा जाए कि आपकी रुचि को पहचाने कि आप क्या करना चाहते हैं आप किस मतलब अगर ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं तो एक आपके पास ईश्वर ने किसी चीज़ के लिए आपको भेजा है तो उस चीज़ को ढूंढें और उसी में आगे बढ़ें तो हो सकता है मैं जो पढ़ रहा हूं तो उसमें मेरे पास कुछ अवसर हो तो ऐज़ uh, अ uh, कहा जाए कि मेरा मन अभी रिसर्च में काफ़ी हद तक है कि कोई कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है हर चीज़ में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होती हैं तो मेरे को लगता है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भी बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए तो मेरा मन है कि मैं रिसर्च में जाऊँ और पढ़ाई करूँ और उसी में आगे बढ़ूँ <laughs> कीर्ति बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी युवाओं के जो विचार हैं जो भाव हैं वो शायद आपने प्रजेंट किया है क्योंकि जब हम लोग कुछ पिछले सदी में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सीमित चीज़ें थीं आज बहुत विस्तार हो गया करियर के नाम पे देखा जाए तो हर फील्ड में जो है बहुत सारे चीज़ें आ गई हैं तो इसी थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहता है लेकिन आपने जैसे कहा मैं चाहूँगा कि हमारी युवा साथी कंफ्यूज ना हो जाए बस अपने आप को स्टेबल रखें और आप अपने आप को देखिए अपनी इच्छाओं को देखिए अपने इंटरेस्ट लेवल को देखिए और उसी पर काम करें उसी पर फोकस करें क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग दोस्तों के चक्कर में कलीग के चक्कर में या फिर थोड़ा सा उसमें पैसा ज़्यादा है इसलिए उस करियर को हम लोग चूज़ करते हैं तो वहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी लोगों को बड़े बड़े लोगों से मेरी बात होती है इंट्रव्यूस होते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करते हैं कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती काश मैंने अपने जो रुचि है उस पर काम किया होता तो क्या होता है कि आप पैसा नाम दोनों आ जाता है लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप अपने दिल को मार के जीते हैं कहीं ना कहीं आपका जो इमेज है अंतरात्मा है उसकी आवाज को दबा देते हैं और वो जब भी जाग जाता है तो आपके चेहरे पे मायूसी लाता है तो ऐसा ना हो आप अपने मायूसी को अपने जीवन में कभी भी मायूस ना हो अपने दिल की बातें सुने और उसी पर आप फोकस होकर काम कीजिए तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे कि की कीर्ति हमारे बीच में है और वो म्यूजिक से बहुत प्यार कर रहे हैं और माता पिता से उन्हें वरसे में मिला है <laughs> तो मैं चाहूंगा कि एक गीत उनके द्वारा भी सुना जाए जी संगीत तो सीख लिया देखिए जी संगीत तो सीख लिया पर एक जो दिक्कत रहेगी साथ में वो ये थी कि संगीत है कि उसके शब्दों में बड़ा दिक्कत रहता है कहीं का शब्द कहीं निकल जाते तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर आगे कुछ गलती हो जाती है तो ये संगीत था मैंने शायद साल डेढ़ साल पहले सुना था अरिजीत सिंह के ऊपर वापस से फिल्माया गया है और बहुत ही पुराना गाना है आज जाने की इज़्त ना करो काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगता है मेरे भी काफ़ी दिल के करीब है गाना तो अः चलिए शुरू करते हैं मेरी तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति okay. आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यू ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की किद ना करो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो जाएंगे ऐसी बातें बा ना करो आज जाने की ज़िद ना करो आ जाने की ज़िद ना करो तुम ही सोचो जरा क्यों न रो के जाने जाती है जब उठ के जाते हो तुम जाने जाती है जब उठ के जाते हो तुम तुमको अपनी कसम जाने जा बात इतनी मेरी मान लो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो जी धन्यवाद तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा सुदीन गज़ल जो है आपको सुनाया और बहुत ही पॉपुलर गज़ल है इसे कई आर्टिस्टों ने अपनी आवाज़ दी है और अलग अलग ढंग से उसको शुरू किया है कोई मुखड़े से शुरू करता है कोई अंतरे से शुरू करता है कोई डायरेक्टली शुरू करता है तो हर एक लोगों ने जितने भी माहिर जो संगीतकार रहे गायक रहे वो अपनी आवाज़ में अपने हिसाब से इस, इस चीज़ को प्रयोग भी किया है तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को कीर्ति वर्धन का भी आवाज़ इस गाने के साथ सूट हो रहा था मुझे ऐसे लग रहा था बहुत ही प्यारा लग रहा था आपको भी उतना ही प्यारा लगा होगा आप सुना है रेडियो सरगम 90.8 एफएम और चलिए मैं जाते जाते यही पूछना चाहूँगा कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में हमें और क्या चीज़ जोड़ना चाहिए कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी हमारे रिलेशनशिप को ब्रेक करने के कगार पर है तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार जरूर सुनाइए जी बहुत ही अच्छा आपने एक मुद्दा उठाया है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है आगे अच्छा है अच्छी बात है चेंजेस आते हैं अब कहा जाए इस फील्ड में हम पढ़ रहे हैं तो हम काफ़ी खुद को भी देखते हैं कि हम सोशली बहुत अलग हो गए हैं क्योंकि वो जो एक जो एक बहाव है इस इस पढ़ाव में जो बहाव है वो बहुत ही अलग है आप आपकी दिनचर्या बिल्कुल बदल जाती है वो एक टेक्नोलॉजी से शुरू होती, होती है और टेक्नोलॉजी पे ख़त्म होती है दिनचर्या आपकी तो मेरा जो एक मैसेज रहेगा कि इस चीज़ को कैसे बदला जाए तो आप सबसे पहले चीज़ जो आपका फ़ोन है उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें वो बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है आपका पर अगर उसके साथ जैसे मेरे माता पिता में हमेशा कहते हैं कि दोस्ती नमक जैसी अच्छी लगती कि ज़्यादा हो तो अच्छी नहीं कम कायदे से रहे तो ठीक है तो फ़ोन के साथ भी जो आपकी दोस्ती जो रिश्ता रहे वो एक सीमित एक लिमिट में रहे तो वो अच्छा रहता है नहीं तो वो आपका समय काफ़ी बर्बाद करता है अब आप आपके जो आप जीवन से जो करना चाहते हैं आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो कहीं रुक जाते हैं कहीं उनकी जो गति वो धीमी हो जाती है तो उससे दूरी बनाए रखें अपने माता पिता के साथ रहें उनका ध्यान रखें और काफ़ी क्या कहा जाए अपने हेल्थ पर भी काफ़ी ध्यान रखें क्योंकि ये सब चीज़ें किसी हद तक आपके मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को काफ़ी हार्म करती हैं तो यही बस एक मेरा मैसेज रहेगा कि अपने परिवार के साथ जुड़े रहें उनके साथ समय स्पेंड करें और खूब खुश रहें और स्वस्थ रहें चलिए कीर्तिवर्धन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे यूथ को ये बात समझ में आ गया होगा और आज के समय में टेक्नोलॉजी जिस तरह से मोबाइल की बात चली और उसमें सभी लोग बिल्कुल बह रहे हैं मुझे लगता है कि कहीं एक बड़ा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है जैसे रास्ते बहुत स्पीड से जब लोग चलते हैं तो वहाँ पर स्पीड ब्रेकरस लगाए जाते हैं और थोड़े मोटे लगाए जाते हैं तो ऐसा ही मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हमें तैयारी करना पड़े एक मुहिम शायद मुझे लगता है छिड़ना पड़ेगा आगे आ, कुछ समय के बाद जिससे हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा जो है जैसे कीर्तिवर्धन ने बताया नमक की तरह दोस्त हो <laughs> ज़्यादा दोस्ती हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपका खाना ख़राब होगा तो अपने खाने को ख़राब ना कीजिए खाने का आनंद उठाइए मौज में रहें खुश रहें लेकिन हर चीज़ को समय दें और समय से ज़्यादा भी ना दें ये हम कहना चाहेंगे आपको और फिर से एक बार कीर्तिवर्धन को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं अपने करियर में आगे बढ़ें अपना और अपने माता पिता का और देश का इंदौर का नाम रोशन करें ऐसी शुभकामना करते हैं और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुने हैं रेडियो सरगम नाइन्टी पॉइंट सुनो दिल से खुले हमको हमारे मिले आए जीवन में ये बामसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे ओ शक्तियां मिल रही अपार तुमसे खा ही तो एक हमारे हो शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे बाबा जुड़ गई है मन की तर के तुम मुझे ले आए हो कांटों से दूर फूलों की मुझे बिठाए हो किरणों की बाहों का, ओ बाबा जुड़ गई खुले हमको हमारे मिले हाय जीवन में वहा तुमसे वो बाबा